एक हजार किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड अवशोषित करता है इसलिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने के लिए वृक्षारोपण करना सस्ता और आसान रास्ता होगा सौभाग्य से हमारे देश में बारिश के मौसम के दौरान वन महोत्सव के आयोजन के समय वृक्षारोपण की लंबी परंपरा रही है हालांकि पिछले कुछ दशकों में अनेक कारणों से लाखों हेक्टेयर जंगल कम हुए हैं, लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई का समय आ गया है भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन इंडिया नामक देशव्यापी अभियान के द्वारा देश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है जो स्वागत योग्य कदम है आठवां अध्याय मानवीय हस्तक्षेप समय समय पर जीवाश्मों की खोज की अनेक रिपोर्टें रहती हैं, जिनमें रिपोर्टे कहा जाता है कि ये ही आधुनिक मानव के पूर्वजों के जीवाश्म है इनमें केन्या से दो नाम प्रो कौंसिल और केन्यापिथिक दो नाम भारत पाकिस्तान और चीन के विभिन्न स्थलों से रामा और शिवा दो नाम और एवं यूरोप के हैं। यह कभी समान जीव करीब शून्य प्वाइंट आठ करोड़ से लेकर दो करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था उपरोक्त में से एक भारत के शिवालिक चोटी पर पाए गए ऊपरी जबड़े का जीवाश्म वर्तमान मानव के सबसे प्राचीन पूर्वज रामोपीस का माना गया है लेकिन उसने पूरे वैज्ञानिक जगत में सनसनी फाइला दी थी सन उन्नीस के मध्य में जब आशालोपीकस अफ्रेंसिस के जीवाश्मों की खोज से यह पता लगा कि मानव की उत्पत्ति एशिया से नहीं अफ्रीका से हुई है तब से के पक्ष में समर्थन कम हो गया जल्द ही यह बात साफ हो गई कि रामापित के मानवीय गुणों की परिकल्पना किसी स्पष्ट जीवाश्म प्रमाण पर आधारित नहीं थी अंत में यह विचार मान्य हुआ कि रामापित केवल कपि था जो आरंगठन समूह में संबंधित था वर्तमान में जैसा हम जानते हैं कि हम जिन कपि जैसे जीवों के वंशज होने की बात स्वीकार करते हैं, वह तो बहुत बाद में करीब 30 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए थे जलवायु में हुए महापरिवर्तन के बाद इस समय हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर मैदानी भागों में फैलने लगे थे वास्तव में तब उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न था और कपियो में वे जिन्होंने बदलते पर्यावरण में अपने को ढाल लिया वे विजयी हुआ था मैदानों में बसने वाले ये शायद उन कपियो के उत्तराधिकारी ही थे जिन्हें आज हम अपना पूर्वज मानते हैं।